तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और रानी दुलैया कॉलेज से हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं और सेकेंड राउंड हम लोग अभी बच्चों का सुन रहे हैं तो सेकेंड राउंड में हमारे साथ रानी दुलैया कॉलेज के बच्चे जुड़ रहे हैं जिसमें सबसे पहले एक विद्यार्थी हमारे बीच में आ रही है हेलो नमस्कार आपका नाम बताइए मेरा नाम दिव्या है जी दिव्या बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में और सेकेंड राउंड में आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है बताइए आपने खुशी के बारे में डर किस बात का है हम लोग है आपके साथ में इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें हैं आपको सपोर्ट करने के लिए फिर डर क्यों लग रहा है पता नहीं तो लग रहा है थोड़ा बहुत ओके दिव्या बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में सेकेंड राउंड में आपका बहुत स्वागत है काफी अच्छी बातें हुई ओपन राउंड में तो आपने अपने दिल की बातें अपना जो सॉन्ग है वो आपने गाया था लेकिन अभी आपको जो है सेकेंड राउंड का थीम क्या है पता है आपको सर मोटिवेशनल और ट्रेडिशनल सॉन्ग अच्छा अच्छा तो आपने किसकी तैयारी की है ओके ओके दिव्या बहुत बहुत स्वागत है और आप सेकेंड राउंड में पहले विद्यार्थी हैं जो एक मोटिवेशनल गीत हमारे सभी श्रोताओं को सुनाने वाले हैं तो आइए दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड राउंड में मैं चाहूंगा कि एक मोटिवेशनल गीत एक मुकड़ा एक अंतरा जरूर सुनाइए जी स्टार्ट की uh, मेरा नाम दिव्या है और मैं मोटिवेशनल सॉन्गारू हर कदम एक नई जंग है ओके okay, दिव्या बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया और मैं आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूंगा फिर से एक बार दिव्या नाम लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर क्योंकि दिव्या अब सेकेंड राउंड में आप सभी के बीच में एक मोटिवेशनल गीत थीम के साथ उन्होंने सुनाया है तो मैं चाहूंगा कि दिव्या की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए दिव्या लिखकर चौरानवे इस नंबर पर आप सुना है रेडुमाद नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को तरंग का दूसरा राउंड आप सुन रहे हैं रानी दुलैया कॉलेज के बच्चों का तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक विद्यार्थी हमारे बीच में आ रही हैं उनसे सुनेंगे कहते हैं थोड़ा दीरज रग, थोड़ा और जोर लगाता रह किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नाम बताइए प्रकाश ओम बहुत-बहुत स्वागत है आपका कैसा फील कर रहे हैं आप सेकेंड राउंड में आकर फील कर रहे हैं। <laughs> थोड़ा और। uh... मेहनत करने की जरूरत है और मैं चाहूंगा कि आप किस टाइप के गीत को तैयार किया है मोटिवेशनल या ट्रेडिशनल गीत गाने वाले मोटिवेशन मोटिवेशनल गीत गाने वाले क्या थीम है कौन सा मोटिवेशन है के अंदर का भाव बताइए थोड़ा सा अच्छा ड्रीम को फुलफिल अपना सपने को पूरा करना है ओके ओम प्रकाश बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपना मोटिवेशनल गीत एक मुकड़ा एक अंतरा जरूर सुनाइए रास्ता है तेरा तूने अब जाना है आ, ये सपना है तेरा तूने अब जाना है तुझे अब ये दिखाना है रोके तुझको तुझ गोवा दिया क्या पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य को हर हाल में पाना है ओ से जो कोई ले कद क्या दुनिया क्या पास लेके गरे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 तूने अब जाना है हाँ ये सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है ओके okay, ओम प्रकाश बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया मोटिवेशनल सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के गीत सुनते हैं कभी नर्वस हो जाते हैं तो इस तरह का गीत अगर थोड़ी देर के लिए सुन लेते हैं तो एक नया मोटिवेशन मिलता है एक नई ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं और बहुत ही अच्छा सॉन्ग आपने सुनाया आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया और मैं चाहूंगा हमारे सभी लिसनर्स से जो भी इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओम प्रकाश लिख के मैसेज सेंड कीजिए चौरानबे पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओम प्रकाश आपने गीत प्रेजेंट किया है तो कैसा फील कर रहे हैं आपको लगता है कि थर्ड राउंड में आप आ जाएंगे सर <laughs> ओके ओके ओम प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो है? और रानी पहुंच रही है और सेकेंड राउंड में हमने बच्चों को थीम दिया है मोटिवेशनल या फिर आप ट्रेडिशनल गीत गा सकते हैं इसलिए उसी तरह से तैयारी बच्चे करके हमारे बीच में आ रहे हैं कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पढ़ना दोस्त हर ठोकर के बाद संबलने में वक्त लगता है आप सुन रहे हैं रेडी मॉडल नाइनटी पॉइंट फोर इस कार्यक्रम में एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सर नमस्ते नमस्ते नाम बताइए तो, मेरा नाम तनुश्री बहरू ओके तनुश्री बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी की आप सेकेंड राउंड में फिर से आप गाने के लिए आ गए हैं एक नए प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो तनुश्री आपको कैसा लग रहा है सर तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा फील है। ओके तनुश्री आपका जो थीम है सेकेंड राउंड के लिए वो बताइए कौन कौन सा थीम आपको दिया है सर तो मोटिवेशनल या फिर ट्रेडिशनल सॉन्ग बता तो तनुश्री आप किस टाइप के गीत को तैयार करके हमारे श्रोताओं का सुनाने वाले हैं? सर तो मैंने एक मोटिवेशनल सॉन्ग प्रिपेयर किया है ठीक है तनुश्री सुनाइए तुम्हें छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल तुम्हें छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की सी आशा तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल छोटा सा छोटी सी आशा फर्द सी धरती रही जैसे मेरा मन भी तो रहा है कर रहा, गाने मछली की तरह मचलो ये जवानी है लाई, सपना भी छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती परि बनती झोली सी आशा सांताड़ों को की आशा आसमानों में उड़ने की आशा छोटा सा आशा मस्ती पर की झोली सी आशा ओके okay, तनुश्री बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है और मैं चाहूंगा कि ये गीत गाते गाते आप खो गए थे और क्या भाव है इसमें किस तरह के फीलिंग्स आते हैं थोड़ा बताइए एक्सप्रेशन सुनाइए आपने शब्दों का इस पर एक लड़की गा रही है और वो चाहती है कि वो हर चीज कर सके हर मंजिल को छू सके ऊंची उड़ाने कर सके अपने सपनों को पूरा कर सके और वो पूरा गाना इसी पे बेचा ओके okay, तनुश्री बहुत ही अच्छी भावनाओं को व्यक्त किया और आपका सपना क्या है सर एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल डॉक्टर बनना ही अभी पहली ओके ओके okay, okay. तनुश्री आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने ऐसी हम करते हैं और हम आपने सभी श्रोताओं से भी कहना चाहूँगा कि आपको तनुश्री की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए तनुश्री लिख के सेंड कीजिए चौरानबे इस नंबर आरोप तनुश्री बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडोमोट 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और चलिए आगे बढ़ते हैं बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना टूटे हुए मन को सवरने में थोड़ा वक्त लगता है आप सुन रहे हैं रेडोमोट वन 90.4 एफएम एक और विद्यार्थी हमारे बीच में तरंग इस कार्यक्रम में हेलो नमस्कार।, नमस्कार नाम बताइए अपना इंदिरा सन कैसा फील कर रहे हैं आप सेकंड में आकर बहुत अच्छा और आपको जो थीम दिया है उसके बारे में बताइए रखा था फिर बाद में जो हमारे जजेस थे उन्होंने कहा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको ऐसा प्रिपरेशन के लिए थोड़ा एक ऑप्शन और दे दो तो उन्होंने कहा तो फिर हमने मोटिवेशनल रखा तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है कभी कभी बड़े लोग जो सोचते हैं वो सभी तरह से सोचते हैं और अपने फायदे के लिए काम करते हैं तो मोटिवेशनल गीत आपने तैयार किया है तो इंदिरा कौन सा गीत है ये भाव बताइए कि वो गीत में किस तरह का मोटिवेशन है मतलब है मतलब और इसमें हमेशा खुश रहना चाहिए रह ओके इंदिरा शुरू कीजिए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 तेरे गिरन में भी तेरी हार नहीं किसु आदमी है अवतार नहीं तेरे गिरन में भी तेरी हार नहीं किसु आदमी है अवतार नहीं जो जो देना प्यारे चले जैसे की काम चला प्यारे प्यारे तू गम न कर जिंदगी सुने गाने के लिए है फलो फल ओके okay, इंदिरासन बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है हर पल खुश रहने की एक मैसेज इस, इस गीत से मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने मोटिवेशनल गीत सुनाया और मैं आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी आपका यह गीत पसंद आ रहा होगा और मैं चाहूंगा इंदिरासन प्रजापति का अगर गीत ये पसंद आया है उनकी आवाज तो जरूर मैं चाहूंगा कि आप अपना फोन उठाइए इंदिरासन प्रजापति लिख के सेंड कीजिए चौरानबे इस नंबर पर चलिए आगे बढ़ते हैं इंदिरासन बहुत धन्यवाद okay, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर पर तरंग इस कार्यक्रम को और सेकेंड राउंड हम लोग सुन रहे हैं रानी दुलैया कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और उनको हम सुन रहे हैं कहते हैं जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग कार्यक्रम को हेलो नमस्कार नाम बताइए मेरा नाम प्रतिमा तिवारी है प्रतिमा तिवारी बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग कार्यक्रम में दूसरे राउंड में आप आ रहे हैं और दोबारा आपको गाने का मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म पे तो कैसा फील कर रहे हैं और क्या तैयारी की थी आपने उसके बारे में बताई नाइटेस्टा अभी हाँ अभी आ रही है प्रतिमा आप आ, मोटिवेशनल या ट्रेडिशनल कौन सा गीत गाने वाले ट्रेडिशनल ओके ओके सुनाइए ओके okay. प्रतिमा बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है और मैं चाहूंगा कि ये किस भाव को प्रेजेंट करता है थोड़ा सा बताइये बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा सा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को पसंद आया होगा तो मैं चाहूंगा हमारे लिसनर से रिक्वेस्ट करूंगा की आपको प्रतिमा की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर अपना फोन उठाइए और प्रतिमा लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर। आप सुन रहे हैं रेडो 90.4 नाइन्टी नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडो मधुबन नाइन्टी तरंग इस कार्यक्रम के दूसरे राउंड को आप सुन रहे हैं और रानी दुलैया कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं हमारे बीच में और उनको हम सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं चाहूंगा जो आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए मैसेज कीजिए और सभी बच्चों का हौसला अफजाई करिए उन्हें आगे बढ़ाइए ऐसी शुभ आशा के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार नाम बताइए हमारे सभी श्रोताओं को जसपाल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है कैसा फील कर रहे हैं आप दूसरे राउंड में आकर बड़ी खुशी हो रही है सर एक बार और मौका मिला अच्छा लग रहा है सर <laughs> चलिए आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपका फ्लेवर अलग है इसलिए जज को पसंद आ गया उन्होंने फिर से चॉइस किया जसपाल सिंह जी अभी कौन सा गीत आप गाने वाले हैं ट्रेडिशनल गाएंगे कि मोटिवेशनल तो ट्रेडिशनल ओके वेरी गुड वेरी गुड मैं चाहता था की कोई ट्रेडिशनल गीत भी गाये क्यूँकी अभी तक जितने भी लोग गाय सारे मोटिवेशनल गीत ही सुना रहे थे तो ट्रेडिशनल में आप गाएंगे जसपाल जी आप अपना गाने के भोल बताते हुए जरूर सुनाइए स्वागत है आप जा रहा हूं सर हाँ बूटी मन की मिट्टी बिच लाई तू इस मिट्टी का ना मौसम कोई उन मौसम यार मिला तू जुग जुग जीवै जीवे जुगनी जिसने वह मोला मन बिच बूटी लाई तू पीर मेरे आप जुगनी जी जुगनी जी ऐ वे नाक दुगनी जी ऐ वेली वैली जुगनी जी ऐ वे सर सबज दुगनी जी ओ दम गुटकू दम गुटकू ओ दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साईओ नबक वफादा पड़े ओ पीर मेरे आ जुगनी जी ए वे लवालुग माली आब की जुगनी जी वाली एगनी जी एबजी की जुगनी जी जुगनी इश्क दे रस्ते जावे ओ जुगनी इश्क दे रस्ते जावे किधरे धोखा ही ना खावे किधरे धोखा ही ना खावे ओ जरा समझना आरा समझ ना, ओ जरा समझ ना ओ जुगनी इश्क दे जावे किदरे रोखा तो ही ना खावे ओनू जरा समझ ना आवे लावे ना दिल लावे ओ और पाक मोहब्बत करे साई पीर मेरिया वे जुगनी जी ऐला वाल जुगनी जी है वे नवी पाक दुगनी जी ए वे मोला एली वैली जुगनी जी ए बे सार सब जी जुगनी जी ओ जुगनी सोचा दे बिच खोई हो हो जुगनी सोचा दे बिच खोई ऊंडे किस दि खोई इश्क़ कमली हो बारो हसे रोई पाक मोहब्बत करे साईं साई पीर मेरे चुगनी जीव की चुगनी जी ऐ बे नवी पाक की चुगनी जी ऐ मोराली वैली चुगनी जी ऐ सार सबज दुगनी जी ऐवे मेरे पीर दुगनी जी हो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडोमोथ बन नाइनटी तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है जसपाल सिंह ने अपना ट्रेडिशनल गीत हम सभी को सुनाया आशा करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा और मैं चाहूंगा कि जसपाल की आवाज़ आपको अच्छी लगी हो ट्रेडिशनल गीत तो जरूर उसके लिए आप वोट करे अपना मोबाइल फोन उठाइए चौरानबे इस नंबर पर आप जसपाल सिंह लिख के भेज दीजिए आप सुना है रेडो मत बन नाइनटी जसपाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुन नाइन फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ते हैं दूसरे राउंड के सभी बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और वो अपनी अपनी प्रतिभा मोटिवेशनल या ट्रेडिशनल गीत हमें सुना रहे हैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा जी हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा जो चल रहा है उसके पाव में जरूर छाला होगा दीये में उजाला होगा आप सुन रहे हैं रेडियो मधन नाइन पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग इस कार्यक्रम को हेलो नमस्कार आपका नाम बताइए नमस्कार मेरा नाम महेंद्र विश्वास है महेंद्र विश्वास बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे है आप महेंद्र क्या करते हैं आप वैसे सर ये फाइनल ओके महेंद्र बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप सेकंड राउंड में सिलेक्ट हो गए हैं तो मैं चाहूंगा कि सेकंड राउंड की जो खुशी है उसके बारे में बताइए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर दूसरा मौका देने के लिए और कौन सा गीत आप सुनाने वाला है ट्रेडिशनल या फिर मोटिवेशनल सर, मोटिवेशनल तैयार किया ओके सुनाइए जाना नहीं तू कहीं हार के कांटो पे चल के मिलेंगे साय बहार के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटो पे चल के मिलेंगे साय बहार के और राही और आही। ओ राही और राही और राही और राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही। जाना नहीं तू कहीं हार के काटो पे तल के मिलेंगे साये बाहर के सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी तुम में दीवाना काम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया महेंद्र जी बहुत ही अच्छा गीत मोटिवेशनल आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को पसंद आ रहा है हमारे सभी लिसनर्स को भी पसंद आ रहा होगा मैं चाहूंगा हमारे लिसनर्स को पसंद आ रहा है तो मैं चाहूंगा आप अपना फोन उठाइए और महेंद्र जी लिख के महेंद्र नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे इस नंबर पर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया महेंद्र आप गीतों के माध्यम से सुना रहे हैं और मोटिवेशनल और ट्रेडिशनल गीत हम बच्चों को एक थीम देकर उनको सेकेंड राउंड में बुलाया है और जो सिलेक्टेड बच्चे है वो आपके बीच में आ रहे पूरी तैयारी के साथ और आपको सुना रहे हैं अपना प्रतिभा ने अपना जो ओरिजिनल गीत है ट्रेडिशनल या फिर मोटिवेशनल जिसके उन्होंने तैयारी की है वो सुना रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं शाम सूरज को ढलना सिखाती है शमा परवाने को जलना सिखाती है गिरने वाले को होती तो है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाता है आप सुन रहे हैं रिडमोट वन नाइन पर तरंग इस कार्यक्रम को एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नाम बताइए मेरा नाम रुचि शुक्ला है रुचि शुक्ला बहुत-बहुत स्वागत है आपका कैसे फील कर रहे हैं आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। <laughs> और मैं चाहूँगा कि मोटिवेशनल और ट्रेडिशनल ये दोनों में से एक चॉइस है आपके पास तो कौन सा गीत आपने तैयार किया है ऐसे हम और मोटिवेशनल दोनों कह सकते हैं <laughs> आ, ट्रेडिशनल और मोटिवेशनल दोनों ही है अच्छा अच्छा मैं चाहूंगा कि आप ट्रेडिशनल गीत ही सुनाइए क्योंकि काफी मोटिवेशनल गीत सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुनाया है और रुचि शुक्ला मैं चाहूंगा कि आप ट्रेडिशनल गीत से शुरू कीजिए स्वागत है। हो लाल मेरी रखियो रखियोला कलंदर तो कलंदर कलंदर ओ दम मस्त अली अंदर, दम मस्त अली अली अंदर का पहला नंबर लाल मेरी दार कराग तेरे वरण घुमी साग तेरे वरण घुमिशा पचवा में बारण आई पाला झुल ना लड़े हो पंजवा विदारड़ अठवां के कारण आई पाला झुल ना लड़े तिगड़ी ना ये म्हास सिता पावन है ओ तो मतु है खाली दंग दे सवा दंग ओके okay, रुचि शुक्ला बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिशनल गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से आपने जो ट्रेडिशनल गीत गाया है दमादम मस्त कलंदर और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए जरूर ओट करे मैसेज के जरिए रुचि शुक्ला लिख के बेच दीजिए चौरानवे इस नंबर पर रुचि शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में हमारे बीच रानी दुलैया कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी बच्चे जो है तैयारी के साथ आ रहे हैं और सेकेंड राउंड में बच्चे गा रहे हैं मोटिवेशनल या ट्रेडिशनल गीत एक थीम लेकर आ रहे हैं उसमें से एक गाना वो हमको सुना रहे हैं लहरों को शांत देखकर कर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे अभी उठने की ठानी नहीं है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पर तरंग इसम को हेलो नमस्कार नाम बताइए प्रशांत कैसे हो आप जी सर बहुत बढ़िया <laughs> और सेकेंड राउंड में आपको चुना गया तो कैसा महसूस कर किस तरह की तैयारी आपकी है मोटिवेशनल ट्रेडिशनल कौन सा गीत गाने वाले थोड़ा सा अपनी तैयारी के बारे में बताइए दो तीन दिन आपको मिला था तो अच्छी तैयारी की होगी मोटिवेशनल सॉन्ग है नादान परिंदे रॉकस्टार मूवी का ओके सुनाइए स्वागत है आपका ओ परिंद परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, गर आजा। घर क्यों देश जास फिरे मारा तू हाल बेहाल थका हारा तू देश विदेश फिरे मारा बुरात कब कपरा जा परिंदे घर आ ओ नादा परिंदे घर आजा, ओ ना दा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा क्यों देश विदेश फिरे मारा पूरा बेरात बत का बंजारा देश विदेश फिर मारा वो हाल बेहाल थका हारा ओ ना था घर ओके okay, प्रशांत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने परफॉर्म किया है और आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स को भी पसंद आ रहा होगा तो जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी लिस्नर्स से कि प्रशांत की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए प्रशांत लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह इस नंबर पर प्रशांत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मुदबन नाइनटी पर तरंग इस कार्यक्रम को और रानी धुलैया कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और वो अपनी अपनी तैयारी के साथ मोटिवेशनल या फिर ट्रेडिशनल गीत को हमारे बीच में आकर सुना रहे हैं तो आइए बात करते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं हेलो नमस्कार नाम बताइए सर मेरा हाँ अनुराग बहुत बहुत स्वागत है कैसा फील कर रहे हैं आप सेकंड राउंड में आकर सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, फील कर <laughs> तो, अच्छा अभी थीम दिया था आपको मोटिवेशनल और ट्रेडिशनल तो कौन सा गीत गाने वाले आप सर मैं मोटिवेशनल सॉन्ग आपको सुनाऊंगा ये हो कैसे चुके औस कैसे यार तू रुके यार सो कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तनहाय तो क्या धीरे ना धीरे नीरे धीरे राह में का बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है लेटेस्ट आपने सुनाया बहुत ही अच्छा लग रहा था और अच्छा फील करा रहे थे और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि आप अनुराग लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो अनुराग बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुंदर नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और रानी धुलया आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेशनल और ट्रेडिशनल गीत की तैयारी करके हम सभी को सेकेंड राउंड में बच्चे सुना रहे हैं कहते हैं खोल दे पंक मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझिए नादा जितना गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। आप सुन रहे हैं हेलो है। नमस्कार नाम, नाम भारती दिवेदी है भारती द्विवेदी बहुत बहुत स्वागत है आपका और सेकेंड राउंड में आप आ रहे हैं तो क्या फीलिंग है आपके पास क्या महसूस कर रहे हैं आप अच्छा फील हो रहा है ओके okay, आपको क्या थीम दिया गया है थीम के बारे में बताइए अपना सेकंड राउंड का मोटिवेशनल एंड सॉन्ग तैयार किया है एक जो कहीं भी नहीं है लेकिन सब जगह है और हमारी हेल्प करता है मैंने उससे जुड़ा हुआ सॉन्ग तैयार किया है ओके okay, भारती स्वागत है आपका सेकेंड राउंड में और मैं चाहूंगा की पूरे दिल से गाइए इस गीत को मेरा नाम भारती द्विवेदी है और मैं मोटिवेशनल गाना चाहूंगी जगह हर कहीं पे है हानू हाँ हर जगह हर कहीं पे है हासी कानू रोशनी का कोई दरिया तो है बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत भारती बहुत ही प्यारा सा लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया भारतीय बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम तरंग इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सेकेंड राउंड में रानी दुलैया आयुर्वेदिक कॉलेज के बच्चों को आप सुन रहे हैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्राची मिश्रा हमारे साथ हैं उनको सुनेंगे अभी प्राची मिश्रा कैसे आप अच्छा तो बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे ये गीत आप लेकर आई हैं ट्रेडिशनल कह सकते हैं या मोटिवेशनल कह सकते हैं इसे तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए प्राची जी गाना सुनाइए स्वागत है आपका गिम्मत है पर हिम्मत है संग पावों पे छाले है सासे लड़ने चली हू आजादी की जंग बेखौफ आजाद है जीना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे बेखौफ आजाद, आजाद है जीना खाफ आजाद है रहना मुझे हो की जंजीर खा गई जंग न्याय के मंदिर भी हो गए बंद जमाना चले ना चले मेरे संग बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग आजादी है रहना मुझे दीवारें ऊंची है गलिया हैं तंग लंबी डगर है पर हिम्मत है संग पावों पेछाले हैं सासे बुलंद लड़ने चली हूँ आजादी की जंग प्राची बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया सत्यमेव जयते इस अल्बम में ये गाना आमने सुना था आज फिर आपसे सुनने को मिला शुक्रिया प्राची बहुत ही अच्छा गीत मोटिवेशनल आपने चैन किया और सुनाया हमें तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्राची की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर प्राची लिख के प्राची मिश्रा लिख के बेच दीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर आप सुन एफएम सुनते रहो मस्कर रहो तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है तो चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही तरंग कार्यक्रम में और दूसरे राउंड को भी हमने पूरा सुना आप देखते हैं तीसरे राउंड फाइनल फिनाले में कौन आता है जाते जाते आप सभी के लिए दो लाइनें ज़रूर सुनाना चाहूँगा और कहना चाहूँगा जो भी आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर उस आवाज़ के लिए आप मैसेज करें और बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें आगे बढ़ाए लक्ष्य भी है मंजर भी है चुपता मुश्किलों का खंजर भी है प्याज भी है आज भी है खाबों का उलझा एहसास भी है रहता भी है सहता भी है बन कर दरिया या बन कर दरिया सा बहता भी है पता भी है खोता भी है लिपट लिपट कर रोता भी है थकता भी है चलता भी है कागज़ सा दुखों में गलता भी है गिरता भी है संभलता भी है सपने फिर नए बुनता भी है तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो वन नाइनटी पॉइंट फोर फैम सुनते रहो मुस्कते रहो क्या ढोला हमारो तर से है